शिव शिवपुराण वायबी संहिता प्रथम आवरण रचिता शिव यो रा चार सुमतु मालजंघ आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करे भैरवाद्या तेपि जो भैरव आदि तथा तो दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें नारदाद्यास्त मुनियो दिव्या देव पूजिता साध्यानागाश्रे दवादोक निवासी महर्लोक निवासीन सप्तर्ष वै वैमागण सह शिवाचनता शिवाजा वसुवर्तिन शिवजोराजया मह्यम दिशंत कांकित नारद आदिदेवपूजी दिव्य मुनि साध्यनाग जनलोक लोक निवासी देवता अधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सप्तर्षि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। करे गंधर्वाद्यापाचांता चतस्रो देवयो नय सिद्ध विद्याधराद्याभरा असराराक्षसाच पाताल तलवासीन अनंताद्यागेन्द्र वैनते आदि कूस्मा प्रेतवेता ग्रहाूतगुणा परे डाकिाप्योगिशाक्यदुशा के तीरसान्यायतना चीपा सुद्रानदाश्ये शरासी चिजस्थ सुद्या कामतः पशव पक्षिण वृक्षा कृमकीटादा भुवां भुवना सर्वाणी भुवनानाधीश्वरा अंडान्या साधम मास दशदिगजा वर्णा वर्णापांत्र्ष तत्वान्न्यपे सहाधिपै ब्रह्माद्रुद्रास् शक्ति कांचिज्जगस्मदृष्ट चात श्रुत सर्वे काम प्रय्छन तो से लेकर पिशाच पिशाचपरी जो चार देव योन हैं जो सिद्ध विद्याधर अन्य आकाशचारी असुर राक्षस पातालतलवासी अनंत आदि नागराज गरुण आदि दिव्य पक्षी कुष्माण्ड प्रेत वेताल ग्रह भूतगण डाकिनिया योगिनिया शाकिनिया तथा वैसी ही और स्त्रियाँ क्षेत्र आराम बगीचे गृह आदि तीर्थ देवमंदिर द्वीप समुद्र नदियां नद सरोवर सुमेरु आदि पर्वत सब और फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष कृमि कीट आदि मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड बारह मास दस दिग्गज वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा सुना और अनुमान किया हुआ है ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें अथ विद्या परा सैवी पशुपाश विमोचने पंचाशसितादेव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्र च शिवधर्माख्यम धर्माख्यम चदुतरम सौवाख्यम शिवधर्माख्यम पुराणम शुचि संबित सेवागमांसी चाकाचतर्ध शिवाभ्याशेषेण उत्ते समिता ताभ्याभेव जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है जिसका स्वरूप दिव्य है तथा तो जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है वह पशुओं को पास से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या विद्या शिवधर्म शास्त्र शैव धर्म श्रुति सम्मत शिव संयक पुराण सर्वागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ है जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है उन्हीं दोनों को आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें इसे सफल और सुसम्पन्न घोषित करे श्वेताध्या तस् तती गुरु विशेषा गुरवो मम शहेश ज्ञानकर्म परायण कर्मेद मन मफलम साधु अनुष्ठिम श्वेत से लेकर नकु सपर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन विशेषतः मेरे गुरु शैव महेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने लौकिका ब्राह्मणा सर्वे क्षत्रियाच विषक्रमात्दांग तत्वशास्त्र विशारदा सांख्या वैशिका से जोगा नयायिका ना सौरा ब्रह्म सारौद्रा वैष्णवास्परे ना शिष्टा विशिष्टाच शिवशा सर्मेदमन मर्म कर्ज कर्मेदमन मि प्रेत साधक लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान्न सर्वशास्त्रकुशल सांख्यवेद वैशेषिक योगशास्त्र योग के आचार्य नैयायि सूर्योपासक ब्रह्मोपासक शैव वैष्णव तथा तो अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव के आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक अभी सिद्धांत मार्गस्था, शैवा पाशुपता शैवा महावृतरा शैवा कपालिका परे शिवाज्ञा पालका पूजा मापी शिव शासना सर्वे मृं संसंतो सफल क्रिया सिद्धांत मार्गी शैव पाशुपत शैव महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव ये सबके सब, सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पुज्य हैं अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें दक्षिण ज्ञान निष्ठाच दक्षिणोत्तर मार्गगाह अविरोधे न वर्तनता जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं वे परस्पर विरोध न रखते हुए भी मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हो नास्तिकास्टा कृतघ्नामसाह पाष्च्चातिपाश्चाता मम बीम सुतैर ये कोपी चिदास्ति तो मंगलम् mm -hmm. नास्तिक नास्तिष्ठ तामस पाखंडी और अतिपी प्राणी मुझसे दूर ही रहे यहाँ भूतों की स्तुति से क्या लाभ जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें